विक्रांत ने भी अनुष्का की बातों से सहमति जताते हुए कहा कहीं न कहीं अनुष्का का सोचना ठीक भी था ये बात विक्रांत को भी समझ में आ रही थी सो जैसे ही अनुष्का से बात करने के बाद उसने फोन रखा तो सीधे ही भागता हुआ अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ गया और वहां पहुंचने के बाद उसने केस ऐसी रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन को वाइट बोर्ड आरोप नोट करना शुरू कर दिया सबसे पहले तो उसने बोर्ड आरोप ये नोट किया की कि नौशाद अली वजात अली का भतीजा है उन दोनों नामों को लिखकर उसने कुछ लाइन खींचकर इसे आपस में कनेक्ट किया इसके बाद उसने वजाहत अली के नाम के आगे सर्किल बनाना शुरू कर दिया इस सर्किल का मतलब ये था कि अगर उसे ये जानना है कि बासु लहरी के साथ क्या हुआ है तो फिर उसे वजाहत के फैमिली मेंबर से पूछताछ करनी होगी खास तौर पर वजाहत के भाई यानी के नौशाद अली के बाप से लेकिन नौशाद अली के बाप की डेथ हो चुकी है और बाकी के फैमिली मेम्बर तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है ऐसे में उसे नौशाद अली की मां या फिर उसकी फैमिली के बाकी लोगों को पकड़ना होगा तभी कुछ पता लग पाएगा लेकिन अंदर की स्टोरी किसे पता होगी कौन ऐसा शख्स हो सकता है जिसे पूरी कहानी अच्छे से पता हो सकती है इस बारे में सोचते सोचते अचानक से विक्रांत के दिमाग में आया कि क्या वाक में ओल्ड केस का इस केस ऐसी कुछ कनेक्शन है या फिर मैं यू ही इस केस का कनेक्शन जोड़ रहा हूँ शुरू में तो विक्रांत को अपने इस संदेह की जाँच करना थोड़ा आसान लग रहा था लेकिन अब ये उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था विक्रांत को अब आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी सोच-बोझ के कदम रखना होगा अब तक दोपहर के दो बच चुके थे चौटाला साहब ने जो एविडेंस भेजे थे वो विक्रांत के ऑफिस में आ चुके थे उसमें कई सारे फोटोज और वीडियो थे विक्टिम्स के मोबाइल फोन लैपटॉप और कैमरे का जितना डेटा चौटाला साहब के पास था वो सब उन्होंने विक्रांत के पास भेज दिया था डेटा बहुत ज्यादा था ऐसे में विक्रांत उसे अकेले नहीं चेक कर सकता था उसे और भी काफी सारा काम करना था सो उसने इस डेटा को चेक करने के लिए इंस्पेक्टर अशोकन से मदद मांगी इंस्पेक्टर अशोकन ने अपने ऑफिसर्स की एक खास टीम को इस काम में लगा दिया इस टीम ने पूरे वीडियोस और फोटोज को चेक करने का जिम्मा ले लिया विक्रांत ने उन्हें एविडेंस चेक करने की सारी गाइडलाइन समझा दी थी ताकि उन एविडेंस में अगर केस से रिलेटेड कोई भी क्लू मिलता है तो फिर वो विक्रांत को इन्फॉर्म कर दें विक्रांत का गाइडलाइन मिलने के बाद उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया लेकिन पुलिस वाले एक एक करके सभी फोटो और वीडियो चेक करने लगे उधर विक्रांत ने इंस्पेक्टर अशोकन से कहकर खुद के लिए एक स्टीमर इंतजाम करने के लिए कहा अशोकन को अंदाजा भी नहीं था की विक्रांत इस वक्त स्टीमर लेकर कहाँ जाने वाले लेकिन फिर भी उन्होंने बिना किसी सवाल जवाब के पंद्रह मिनट के भीतर विक्रांत के लिए स्टीमर का इंतजाम कर दिया स्टीमर लेकर निकलते वक्त उसने हर्षित से कुछ कहा जरूर लेकिन इंस्पेक्टर अशोकन की ही तरह हर्षित के लिए भी ये राज ही था और इस वक्त विक्रांत कहा जा रहा था विक्रांत जिस खास काम के लिए अकेले स्टीमर लेकर निकला था वो काम उनके डुप्लीकेट टास्क का था वैसे नॉर्मल दिनों में भले ही विक्रांत अपने डुप्लीकेट टास्क को मिस कर देता था लेकिन जब वो किसी केस पर काम कर रहा होता है तब उस वक्त वो डुप्लीकेट टास्क मिस करने की गलती बहुत कम करता है, क्योंकि उसे डुप्लीकेट टास्क से बहुत उम्मीद रहती है अब वो हेडलेस फीमेल मर्डर केस पर काम कर रहा था तब भी उसे डुप्लीकेट टास्क की ही बदौलत कातिल तक पहुँचने में मदद मिली थी इसके बाद अभी पिछले दिन भी वो डुप्लीकेट टास्क की ही वजह से लाइट हाउस के करीब आया था और फिर तभी उसके दिमाग में ओल्ड केस के कनेक्शन वाली बात उठी थी ऐसे में विक्रांत डुप्लीकेट टास्क मिस करने का रिस्क कतई नहीं लेना चाहता था आज उसका डुप्लीकेट टास्क मेन वर्कला बीच के पास में ही होने वाला था स्टीमर ऐसी वहाँ तक पहुँचने में विक्रांत को तकरीबन आधे घंटे ऐसी एक घंटे का वक्त लग सकता था So, उसने समय रहते ही स्टीमर लेकर अपने टास्क के लोकेशन पर पहुंच गया। अपने फोन के जीपीएस सिस्टम की मदद होने वाला था बीच के किनारे अपना स्टीमर लगाने के बाद विक्रांत टास्क के एग्जैक्ट लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा पहले तो उसे लगा था की उसके टास्क का लोकेशन कोई सुनसान वाली जगह है लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद उसे पता लगा कि ये जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है दरअसल ये एरिया यहाँ के लोकल मछली मार्केट से सटा हुआ था बीच पर चलते हुए जब विक्रांत लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था तब उस वक्त विक्रांत को रास्ते में कई सारे मछली पकड़ने वाले मछुआरे और उनकी छोटी चोड़ छोटी नावे दिख रही थी कुछ मछुआरे अपने जाल को तैयार कर रहे थे तो कुछ अपने नाव की सफाई कर रहे थे यहाँ पर ज्यादातर मछुआरे लोकल ही थे बीच को पार करने के बाद जब विक्रांत टास के लोकेशन की तरफ बढ़ा तो वो मछली मार्केट में घुस गया समुद्र से पकड़ी जाने वाली सारी मछलियाँ इसी मार्केट में आती हैं। यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी अपने ट्रक लेकर मछली खरीदने के लिए खड़े रहते हैं मछली पकड़ने वाले मछुआरे सीधे यहाँ पर अपनी मछली लाकर बेच देते हैं वही इस बड़े मार्केट के बगल में एक छोटी सी मंडी लगती है जिसमे लोकल लोगों के लिए मछली बिकती है चूंकि विक्रांत के फोन में टास्क का लोकेशन उसी तरफ शुरू हो रहा था ऐसे में विक्रांत उसी लोकल मार्केट की तरफ बढ़ गया अभी विक्रांत लोकल मार्केट की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक से उसे पीछे की तरफ दो लोग लड़ते हुए दिखाई पड़े विक्रांत के कदम रुक गए उसने घड़ी में टाइम देखा इस वक्त घड़ी में ठीक चार बज रहे थे अभी उसके टास्क के शुरू होने में तकरीबन दस मिनट का टाइम था और अभी तो वो टास्क के एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचा भी नहीं था ऐसे में उसने अपने पीछे खड़े लड़ रहे उन दोनों आदमियों को इग्नोर कर दिया लेकिन अभी वो कुछ कदम ही आगे बढ़ा होगा कि उसने देखा कि पर काफी भीड़ जमा हो गई थी भीड़ के लोग उन दोनों को एक दूसरे को मारने के लिए उकसा रहे थे काफी शोरगुल का माहौल हो चुका था और उन लोगों ने अपने अपने हाथ में ईट पत्थर और लाठी डंडे उठा लिए थे ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल दोनों गुटों में जबरदस्त मारपीट हो सकती है खैर अभी भी विक्रांत ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया उसने फोन पर अपना लोकेशन चेक किया तो पता चला कि अभी तो डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन से महज दस मीटर की दूरी पर है विक्रांत ने तुरंत फोन जेब में रखा और आगे की तरफ बढ़ गया जब वो डुप्लीकेट आस के, के एग्जैक्ट लोकेशन आरोप पहुँचा तो वो बिल्कुल दंग रह गया दरअसल उसके ठीक सामने मछली बेचने वाले की एक दुकान थी जिस पर महज तेरह चौदह साल की एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी विक्रांत चुपचाप उस शॉप के ठीक सामने खड़ा रहा लड़की के अलावा शॉप पर कोई नजर नहीं आ रहा था लेलो साहब बिल्कुल फैश है सस्ता लगा दूंगी उस लड़की ने अपने हाथ में एक मछली को उठाकर विक्रांत की तरफ करते हुए कहा